दोस्तों, जिंदगी के हर दुख के पीछे एक छुपी हुई प्रोग्रामिंग होती है। बचपन से हमें सिखाया गया, ये गलत है, वो सही है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और धीरे-धीरे हम दुनिया के रूल्स में जीना सीख गए, लेकिन अपने दिल के रूल्स भूल गए। डॉन मिग्वेल रुइस कहता है, ह्यूमन माइंड एक ये सिखाती है कि कैसे तुम अपनी पुरानी सोच, गिल्ट और फियर से निकलकर अपनी ओरिजिनल फ्रीडम वापस ले सकते हो। उसके लिए बस चार एग्रीमेंट्स चाहिए। सिंपल, लेकिन लाइफ चेंजिंग। Be impeccable with your word, don't take anything personally, don't make assumptions, and always do your best। सोचो, अगर तुम सिर्फ इन चार रूल्स पे जीना स्टार्ट कर दो, तो दुनिया कितनी सिंपल लगन No ego, no overthinking, no comparison. बस peace, clarity और freedom. ये किताब कहती है, जिंदगी को समझने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है. तो चलो, शुरू करते हैं ये soulful journey, जहां हम अपनी mind की programming से निकलकर एक conscious life जीना सीखेंगे. ये है the four agreements.